भासार्थ हरित वर्ण स्मशु एवं हरित वर्ण केशों को धारण करने वाला लोहे की भांति दृढ़ हृदय वाला शत्रुनाशक जो इंद्र जल्दी से हरित वर्ण सोम को ग्रहण करके उत्साह से बढ़ाता है तथा वह वेगवान अश्वों से यज्ञ रूप धन को पाता है वह अपने रथ को दो अश्वों को जीतकर हमारे सभी संकटों को दुखों को पार करे भासार्थ दो श्रूवों की भांति विशेष रूप से सोम पर लगे रहते हैं तथा इसकी हरित वृंद दो दारी सोम ग्रहण करने के लिए कंपित होती हैं इस पुरन पाती हैं और जब परिस्कत चमस में जो अति सुखदायक कांतियुत सोमरस था उसे पीकर वह अपने अश्वों को तैयार करता है तब हम उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थ और कांतिमा� वह रथ पर चढ़कर घोड़े की भांति अत्यंत वेग से संग्राम में जाता है, हे इंद्र और अत्यंत उतकिष्ठ इष्टत्व बलवान ऐसे तेरी कामना करती हैं, इसलिए एकचुकी यजमान का प्रकाश मान तू प्रचूर अन्न ग्रहण करता है, भाषार्थ हे इंद्र कामाय मान तू अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त करता है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 जो सोम प्रस्तुत हुआ है उसको तुमने ग्रहण किया है हे विश्र के स्वामिन और इस समय माध्यां दिन समन में जो सोम प्रस्तुत हुआ है वह तुम्हारे लिए ही है इस मीठे सोम का आस्वादन करो हे बहुत वर्षा करने वाले इंद्र तू अपने उधर में सोम रस को सैचित कर सप्त नव तितम सुक्तम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 भाषार्थ, अश्वावती, सोमावती, ऊर्जयंती, एवं उदोजस और अन्य सभी औषधियों को इसे निरोग करने के लिए मैं जानता हूँ, भाषार्थ। गोशाला से जैसे गायें बाहर होती हैं, वैसे ही औषधियों से नाना प्रकार के बल संयंग उत्पन्न होते हैं। हे पुरुष, तेरे शरीर की सेवा करने वाली ये औषधियाँ तुझे स्�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 भाषार्थ जब बल देने वाला मैं इन औषधियों को हाथ में लेता हूं तब जिस प्रकार बाध से डरकर प्राणी भागते हैं उसी प्रकार रोग का मूल अंश भी पूर्ववत नष्ट हो जाता है भाषार्थ हे औषधियों जिस रोगी मानों के अंग प्रत्यंग एवं ग्रंथ ग्रंथ में व्याप्त हो जाती है, बलवान मध्यस्थ व्यक्त की भांति उसके शरीर में से रोग को दूर कर देती हो, भाषार्थ हे रोग, तू चाश एवं देवी पक्षी जैसे बहुत वेग से उड़ जाते हैं, वैसे ही शीघ्र दूर हो और वायु के वेग के साथ तथा गोह की भांति त तुम में से एक औरशद दूसरे के समीप जाए और दूसरी तीसरे के समीप जाए इस प्रकार संसार की वे सारी औरशदियां एक मत होकर मेरे इस वचन की याचना की रक्षा करें। भाशार्थ जो फल वाली हैं जो फल रहित हैं। जो फूल रहित हैं और फूल वाली हैं, वे सब ब्रह्मपति के द्वारा उत्पादित होकर हमें पाप एवं रोग से मुक्त करें, भाशार्थ और शद्यां मुझे शपथ से उत्पन्न पापों से बचाएं तथा वरुण के पास यम की वीड़ी से और देव संबंधी सभी प्रकार से पाप से भी वे और मुझे मुक्त करें, भाषार्थ। दूर लोक स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 तू स्वेच्छ हो इसलिए तुम मेरे इच्छत को प्राप्त कराने में और हृदय को सुखी करने में समर्थ हो, भाशार्थ जो औषधियाँ जिनमें सोम औषध मुख्य है तथा जो पृथ्वी के अनेक स्थानों में अधिष्ठित हैं वे ही ब्रह्मशप्त द्वारा उत्पादित औषधियाँ इस रोगी को बल प्रदान करें, भाषार्थ हे औषधियों तुमको खोदक जिसके आरोग्य के लिए मैं तुमको खोदता हूँ, वह भी नष्ट नहीं हो। हमारे दोपाएं एवं चौपाए, पुत्र और पशु आदि सभी जीव रोग से रहित हों, भाषार्थ जो औषधियाँ यह इस तोत्र सुनती हैं, तथा जो बहुत दूरी पर हैं, वे सभी औषधियाँ मिलकर इस रोग युक्त शरीर को बल सामर्थ्य दें, भाषार्थ औषधिय कि जिसके लिए औषध तज्ज्वर वैद्य चिकित्सा करता है, हे राजन, उसको हम संकट से पार कर देती हैं। भाषार्थ, हे औषध, आउशद्य, तू औषधियों से उत्तम है, सभी अन्य वृक्ष तेरे से कनिष्ठ हैं, जो हमें नष्ट करता है, वह हमारे वश में होकर रहे। अष्ट नौ तितम हे व्याशपति, तू मेरे लि� तू मित्र वरुण पूषा या आदित्य एवं वशवों के साथ इंद्र हो वह तू मेघ से शंतन राजा के लिए पानी बरसाओ भाशार्थ हे देवापि तेरे पास से कोई एक तेजस्वी देव को विज्ञशाली एवं ज्ञानवान है वह दूत होकर मेरे पास आए हे बृहस्पति सभी विषयों से विमुख होकर मेरे प्रति ही लौट आओ तेरे लिए मैं भावार्थ पूर्ण तेजस्वी स्तोत्र प्रदान करता हूँ। भाषार्थ हे बृहस्पति हमारे मुह में एक तेजस्वी स्तोत्र युक्त वाणी प्रदान कर जो निर्दोष एवं ओज हो जिससे हम दोनों शंतनु के लिए आकाश से मधुरस वृष्ट प्रविष्ट हों भाषार्थ हमें मीठा रस व्रित प्राप्त हो हे इंद्र रथ के ऊपर रखा हुआ हजारों प्रकार का धन हमें दो हे देवापि तू इस यज्ञकार्य में आकर विराज समय समय पर देवों का पूजन कर एवं हर्ष देकर उनको संतुष्ट कर